तृणादि क्षीरादिरूपेण परिणमते एवमेव प्रधानमपि महदाद्याकारेण परिणमेत् तत्र का वहा युष्माक आक्षेप तस्वीर क्रीय से धेन्वक्षित तृणादी क्षीरूपेण पिणमते स्वये यु तृणादी अवस्थित चेत न क्षीराद्याण तिणाम भविष्य अतः तृणादीवत्त न प्रधानकारण से उपपद्य अभ्युपगमें अर्थभा स्वाभाविकी प्रधान प्रवृत्ति नवती पूर्व सूत्र प्रतिपात अधान स्वाभावि प्रवृत्तिमें व्युपगछेम तथा प्रधान से प्रवृत् अस्त कथम प्रयोजन नास्त किम प्रधानम जगत प्रधानमदारी साधन किंचिदी नपेक्षत स्वयम स्वतंत्र स्वातंत्रे स्वातं प्रधानमंथती वस्तुना प्रयोजन किच्यु भोग अपवर्ग उभर तत्र वक्त भविष्य तुषा असंग सांख्यानाभ्युपगम तस्या न कोपि अतिशयः अस्ति पूर्वं दुःखं नासीत् इदानीं दुःखम् आगतम पूर्वं सुखं नासीत् इदानीं सुखम् आगतम् अथवा पूर्वं सुखम् आसीत् तत् गतम् इदानीम् अपगतम् इदानीं दुःखम् आगतम् इति चेत् तत्र विशेषः भविष्यति पुरुषः असङ्गः असङ्गस्य सुखं दुःखं वा कथम् अङ्गीक्रियते अतः पुषा भोग कि प्रयोजन ना भवि यदि भोगा प्रधान सेरतर प्रवृत्ति तोक्ष निरंतर भोग मोक्ष न सेत्ति अभी अपवर्गा साधना उपदशन शास्त्र से उपदेशों व्य भथवा अपवर्गः प्रयोजनम् इति उच्येत यदि शास्त्रसाधनानाम् अनुष्ठानात् पूर्वमेव अपवर्गः प्रधानः भविष्यति इति चेत् तर्हि शास्त्रसाधनानां आ... स्वीकार एव नास्ति अनुष्ठानमेव नास्ति शास्त्रेषु एवं कर्तव्यम् एवं न इति यदि तादृशक्रमेण अनुष्ठाय मोक्षार्थम् एषः सिद्धः भवति तद तस् तहाय स्वयम प्रधानदे तरी शास्त्र साधना वैयर्थ